Osho 776 Question and Answer Talks given at Osho Commune International Pune India Discourses number 9 Baso Pras भगवान कल बुल साहे की आपने अलफ काफी हमें पिलाई उनकी बे काफी इस प्रकार है बन अखी अति दोवे दोबे गोश बैठ के बात बिचारी ऐसी, जी छड़ खाई सहजन जहान कूड़ा कहिया आर्फा जी आरफा पहन जंजीर बे खी दे इस नफस नु कैद कर डालिए जी जा जान देवे जान रूप तेरा बुलसाह है ऐह खुशी गुजारिए जी अर्थात आंख और कान दोनों बंद करके होश में बैठकर बात का विचार करो जगत की ख्वाहिशें छोड़ो जगत झूठा है ब्रह्मज्ञानी के कहे हुए को हृदय में धारण करो पैरों में बे ख्वाहिशों की जंजीर पहनकर इस क्षण को कैद कर डालो अगर अपनी जान जाने दो तो अपना रूप जानो बुल्ले साहब कहते हैं कि यही खुशी है जिसमें गुजारा है भगवान निवेदन है कि बुल्ले साहे की यह काफी भी हमें दिला है योग शुक्रा बुल्ले साहे की बातें हैं। तो उसकी बूंदों की तरह है नई छोटी छोटी बूंदें, लेकिन इन बूंदों में जैसे सागर समाया हुआ है, और वह बूंद ही क्या है जिसमें सागर न समाया हो वह बात ही क्या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 हमारे भीतर विचारों का संकलन होता है विचारों की परत पे परत जमती धीरे धीरे विचार के पहाड़ खड़े हो जाते इतने बड़े क्या हमारा सुन हमें भूल ही जाता है हमारा स्वास्थ हमें विस्मृत ही हो जाता है विचारों की धूल इतनी जम जाती है।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 विमल की बहुत बीमार था कोई शिष्य जाने को राजी न था सारी पुत्र को पूछा वो भी टालमटोल कर गया मोगलाम को पूछा उसने कहा मुझे दूसरे काम है मैं किन्हीं और कामों के लिए पहले ही आबद्ध हो चुका हूं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 मैं तो कभी स्वयं से रत्ती भर इधर उधर नहीं मैं तो अपने भीतर केंद्रित मैंने तो अपना घर पा दिया शरीर रहे कि जाए तूने बात कैसी पूछी अपने शब्द वापस ले और मंजूश्री को अपने शब्द वापस लेने पड़े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 और शब्द भी गुरु के बहुत प्यारे लेकिन देह के भीतर जो छिपा है अदृश्य संबंध जोड़ लेता है यह संबंध न आख का है न कान का है ऐसे संबंध का नाम ही सत्संग बुल्ले ठीक कहते हैं बन अखी दो चीजों को बंद कर, कन्न दो बस दो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 योग शुक्ला ने अनुवाद किया है जगत की ख्वाहिशें छोड़ो जगत झूठा है ब्रह्मज्ञानी के कहे हुए को हृदय में धारण करो इस अनुवाद में मैं थोड़ा फर्क करना चाहूंगा क्योंकि मूल थोड़ा सा भिन्न और मूल ज्यादा मूल्यवान है छरण खाई जग जहान कूड़ा झूठा नहीं कह रहे हैं जहान को कूड़ा कचरा कह रहे हैं इस जगत की ख्वाहिशों को छोड़ दो आकांक्षाओं को छोड़ दो वासनाओं को छोड़ दो नहीं कि संसार झूठा है बल्कि इसलिए कि संसार कूड़ा है जिस रोज सुबह तुम अपने घर को बुहारते हो और कूड़े कचरे को बाहर फेंक देते हो ऐसे ही रोज अपने को भी बुहारते रहो झाड़ते रहो अपने भीतर कूड़े को इकट्ठे ना होने देना ये मन बड़ा अद्भुत है यह कूड़े कचरे से भी मोह बना लेता है ये तो व्यर्थ की चीजों के साथ भी परिग्रह बांध लेता है संसार झूठा है ऐसा नहीं संसार तो है वस्तुता है अगर संसार झूठा हो तो दीवार से निकलो पता तो तो चल जाएगा निकलोगे तो दरवाजे से दीवार से निकलोगे तो सुर फूटेगा जहर पियो मौत हो जाएगी पानी पियो मरते हो तो फिर श्वास लौट आएगी क्या तुम सोचते हो बुल्ले साहे जैसे लोग फल मेवा मिष्ठान न खाके कंकड़ पत्थर खाते होंगे कि थाली में परोसा गया भोजन तो वहीं पड़ा रहा और थाली खा जाते होंगे नहीं संसार तो सच्चा है थाली थाली है भोजन भोजन पत्थर पत्थर फल फल ये भेद तो साफ करना होगा लेकिन कूड़ा है कूड़े का मतलब यह है कि मूल्यहीन है पालो तो भी कुछ पाया नहीं जाता और गंवा दो तो कुछ गंवाया नहीं मूल्यहीन है निर्मूल्य है और इस बात में फर्क हो जाता है इस बात में यह बुनियादी फर्क हो जाता है कि अगर संसार निर्मूल्य है तो फिर मूल्य कहां है फिर संपदा कहां है संपदा स्वयं में आंखों कान बंद करो और होश को संभालो और उस संपदा के मालिक हो जाओ कहिया धारिये शुक्ला ने अनुवाद किया है ब्रह्मज्ञानी के कहे हुए को हृदय में धारण करो आरिफ शब्द ब्रह्मज्ञानी से ज्यादा बेहतर है आरिफ का कुल मतलब होता है जो जानते हैं ब्रह्म में तो झंझट हो जाती ब्रह्मज्ञानी में वही बात मान लीजिए कि जगत माया है और ब्रह्म सत्य तो माया का त्याग करना है और सत्य को पकड़ना है और ब्रह्मज्ञानी में तो फिर बुद्ध ना आ सकेंगे क्योंकि वो तो किसी ब्रह्म को मानते नहीं महावीर भी ना आ सकेंगे क्योंकि वो भी किसी ब्रह्म को नहीं मानते मैं भी ना आ सकूंगा क्योंकि मैं भी किसी ब्रह्म को नहीं मानता कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है जगत में कोई ब्रह्म जैसा बैठा नहीं है जिसने बनाया जो चला रहा है जो मिटाएगा जो संभाल रहा है ज्यादा अच्छा हो कि हम कहें जो जानते हैं आरिफ का वही मतलब होता है जिन्होंने जाना इससे सीमा नहीं बनती इसमें फिर क्राइस्ट भी आ जाते फिर जरथुस भी आ जाते मोहम्मद भी आ जाते बुद्ध भी आ जाते महावीर भी आ जाते लाओसु भी आ जाते सुकर भी आ जाते जिन्होंने जाना ब्रह्मज्ञानी शब्द को लाओगे बीच में तो फिर तो शंकराचार्य के मतावलंबी ही शेष रह जाते क्योंकि बाकी तो कोई ब्रह्म की बात नहीं करते वह बात संकीर्ण हो जाएगी छोटी हो जाएगी उसमें नागार्जुन ना आ सकेंगे क्योंकि नागार्जुन तो कहते हैं कोई ब्रह्म नहीं सब शून्य ब्रह्मज्ञानी से तो शून्य ज्ञानी कहीं ज्यादा बेहतर शब्द ज्यादा विराट ब्रह्म में तो सीमा बन जाती परिभाषा बन जाती मगर मैं तो ये कहूंगा कि शून्य में भी फिर बड़ी सही लेकिन सीमा तो बनेगी अच्छा हो इतना ही हम आरिफ को आरिफ ही रहने दें जो जानते हैं क्यों सीमा दो क्यों व्याख्या दो क्यों दीवाल उठाओ क्यों बागुल बनाओ जो जानते हैं उन्होंने जो कहा है ही धारिए जी उसे हृदय में धारण करो और ये ही शब्द याद रखने जैसा है ये बुद्धि में ना चला जाए नहीं तो भटक गए ये खोपड़ी में ना चला जाए नहीं तो किसी काम ना आएगा ये तो हृदय में प्रविष्ट हो ये तो भावना को रंग दे ये तो तुम्हारी प्रीति में पग जाए तुम्हारे तर्क में नहीं तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे विचार में नहीं तुम्हारे शून्य में ये बुद्धिवाद नहीं है ये रहस्यवाद है छहिशा जग जहानूड़ा ये संसार कूड़ा करकट है इसकी ख्वाहिशें ना करो इसकी च्याे ना करो कहिया आरफादा ही धारिया और जिन्होंने भी जाना है उन्होंने यही कहा है, उनकी बात को ही धरो पैरी पहन जंजीर बे खाहीसी दे उलट बांसी है और पैरों में बेख्वाहिशों की जंजीर पहन लो क्या बात कही जंजीर तो ख्वाहिश की होती वासना की होती त्रशना की होती बे ख्वाहिश की जंजीर नहीं होती मगर तुम जंजीर की भाषा समझते हो इसलिए बुल्ले साहब जंजीर की बात कर रहे हैं तुम तो जंजीर के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं इसलिए बेख्वाहिश की जंजीर पहन लो तुम्हें राजी करने को कि चलो तुम्हें जंजीर ही पहननी तो ठीक है बेख्वाहिश की जंजीर पहन लो बिना जंजीर के तुम्हारा जी नहीं मानता तुम तो कुछ पहनोगे ही तो चलो बेख्वाहिश की जंजीर पहन लो लेकिन बेख्वाहिश की कहीं जंजीर होती ये वही बात फिर से कहीं गो से बैठ के बात विचारिए जी होश में बैठ जाओ आंख कान बंद कर लो और अब बिचारो अब क्या खास विचारोगे अब विचारोगे तो क्या बिचारोगे विचार के लिए कोई विषय ही ना बचा विषय तो आंख और कान से आती और बेख्वाहिश की जंजीर पहन लो बेख्वाहिश तो मुक्ति है वासना रहित हुए कि मुक्त हुए वासना ही जंजीर है मगर चूंकि तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ता है इसलिए वो कहते हैं कि चलो तुम्हें जंजीर बहुत प्यारी जन्मो जन्मो से प्यारी है हम भी एक नई जंजीर बताते हैं ये पहन लो पहन लोगे तब जान लोगे कि ये जंजीर न थी धोखा खा गए पंडित लज्जा शंकर झाने दो तीन दिन पहले प्रश्न पूछा था क्या आपने इस स्थान का नाम आश्रम क्यों रखा है क्योंकि यहाँ आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं न मंदिर है न पूजा है न पाठ है न यज्ञ है न हवन है न लोग गीता वेद उपनिषद बैठ के पढ़ रहे हैं न कोई वृक्षों के नीचे गुरु बैठे हैं और शिष्य माला जप रहे हैं कुछ भी तो नहीं है यहां आश्रम जैसा इसे आपने आश्रम क्यों नाम दिया यूं ही समझना जैसे बुल्ले शाह ने बैठ के बात विचारिए चुप हो जाओ आख कान बंद करो होश को जगा लो और अब विचारो यूं पैरी पहन जंजीर बे खासी पहन लो पैर में जंजीर बे ख्वाहिश की निर्वासना की तुम जंजीर की भाषा समझते हो इसलिए वो जंजीर की भाषा बोल रहे हैं तुम आश्रम की भाषा समझते हो इसलिए मैंने आश्रम की तख्ती लगा दी मेरा बस चले तो ये मैं कदा है मधुशाला है मगर फिर तुम्हें आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी अभी मुश्किल होती आश्रम की तख्ती देख के भी लोग डर के निकल जाते क्योंकि भीतर जो पिए हुए बैठे इनकी मस्ती की खबरें बाहर तक पहुंचने लगी पंडित लज्जासंतर झा जैसे लोगों को फांसने के लिए आश्रम लिख दिया जैसे मछली को फांसते ना तो कांटे में आटा लगा देते फिर बंसी लेके बैठ जाता है मछुआ मछली कांटा तो निकलेगी नहीं आटा निकलेगी आटा निकलने में कांटा निकल जाएगी अब जैसे लज्जा शंकर झा यहां आ गए आश्रम समझ के अब थोड़ी बहुत छींटा छांटी तो हो ही जाएगी अब बिल्कुल वही तो नहीं जा सकते जैसे आए थे कितनी लज्जा करें कितनी घूंघट मारें देखा मारवाड़ी स्त्रियां घूंघट भी मारतीं तो दो उंगलियों से देखती रहती कि क्या हो रहा है ऐसी लज्जा शंकर देख रहे होंगे दो उंगलियों से कि हो क्या रहा है आज ये माजरा क्या है बस उतने में ही तो बात हो जाएगी अरे रंध्र मिल जाए जरा सी संद्र मिल जाए और मैं प्रवेश हो जाऊंगा कहीं से अवसर तो बने ठीक कहते हैं बुल्ले साह पैरी पहन जंजीर बे खा दे इस नफस में कैद कर डालिए नफस का अर्थ होता है क्षण क्षण भंगुरता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 कैसे हम ब्राह्मण हो सकते हैं कैसे हम शूद्र हो सकते कैसे हम, हम वैश्य हो सकते कैसे हम छत्री हो सकते और कैसे हम हिंदू कैसे हम मुसलमान कैसे हम ईसाई हो सकते हम तो शुद्ध चैतन्य मगर यह अहंकार की सीमाएं हमारे उस विराट चैतन्य को अनुभव नहीं होने देती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 तो एक ही रास्ता है अहंकार को मिट जाने तो अहंकार दुख है अहंकार नर्क है अहंकार के अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई नर्क और जहां अहंकार गया वहीं स्वर्ग के द्वार खुल जाते और वे द्वार तुम्हारे भीतर से स्वर्ग तुम्हारी स्वाभाविकता है नर्क तुम्हारी भ्रांति है नर्क है अपने को भूल जाना स्वर्ग है अपने को पहचान देना योग शुक्ला बुल्लेशाह की यह काफी भी प्यारी है बोले साहे जिस लोग जो भी कहते हैं वह प्यारा ही होता है दूसरा प्रश्न भगवान भगवान बुद्ध ने भी वर्षों प्रवचन दिए परंतु आज भारत में उनके अनुयायी नहीं के बराबर क्या आपके प्रवचन का प्रतिफल भी विदेशों में ही लोकप्रिय होगा इस देश में नहीं क्या कारण है कि आपके प्रवचन से अभी तक भारतवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं जगन्नाथ महतो भारत के पैरों में कुछ गहरी जंजीरें भारत की आंखों में बहुत प्राचीन धूल की परतें, भारत का मन गुलाम भारत की आत्मा गुलाम भारत जिया है अंधविश्वासों में और इतनी लंबी सदियों से अंधविश्वासों में जी रहा है कि जब भी कभी इन अंधविश्वासों को तोड़ने की कोशिश की गई तो हमने प्राण प्राणपण से अपने अंधविश्वासों की रक्षा की निश्चित ही थी, तुम ठीक कहते हो आज बुद्ध के मानने वाले भारत में ना के बराबर हैं। और जो हैं भी थोड़े से उनको भी बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं वो तो मानने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनको बुद्ध से क्या लेना देना अंबेडकर को बुद्ध से क्या लेना देना था अंबेडकर शुद्ध राजनीतिज्ञ थे धर्मसुन का क्या नाता था क्या संबंध था उन्होंने हरिजनों और खासकर महारों को महाराष्ट्र खुद महार थे मराठी थे तो महाराष्ट्र के महारों को हिंदुओं से कैसे अलग कर लिया जाए इसके लिए बुद्ध धर्म को चुना और ऐसा भी कुछ नहीं था कि बुद्ध धर्म सोने खास लगाव था उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए कई दफा उन्होंने सोचा कि मुसलमान हो जाए सबको लेके कई दफा सोचा कि सबको लेके ईसाई हो जाए लेकिन शायद बहुत से महार बहुत से हरिजन इतने दूर तक उनके साथ जाने को राजी न होते मुसलमान होना ईसाई होना जरा दूर की यात्रा हो जाती बुद्ध इतने दूर नहीं मालूम पड़ते कुछ भी हो बुरे भले जैसे भी हो यू हिंदुओं ने स्वीकार तो किया ही है कि हमारे दश में अवतार हैं तो अवतार थोड़े गलत किस्म के अवतार हैं हिंदुओं ने कहा कुछ ढंग नहीं है कुछ बेढंगे कुछ चाल वेद के अनुकूल नहीं वेद के प्रतिकूल है मगर कुछ भी हो है अवतार, तो हिंदुओं को मुसलमान बनाना या ईसाई बनाना जरा दूर का पड़ाव होता बहुत कम लोग जाने को राजी होते इसलिए फिर अंततः राजनीतिक दांव पैच की वजह से अंबेडकर ने तय किया कि अपने अनुयायियों को लेकर बौद्ध हो जाए ये राजनीतिक काम था इसमें बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं ये जो थोड़े से आज बौद्ध दिखाई पड़ते हैं ये बाबा साहब अंबेडकर के अनुयाई है तुम्हारा पूछना महत्वपूर्ण है जगन्नाथ मह तो कि क्या हुआ बुद्ध 40 बयालीस वर्षों तक सतत बोलते रहे और सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ सारा एशिया आंदोलित हो उठ सिर्फ भारत को छोड़कर तो या तो कसूर बुद्ध का हो या कसूर भारत का हो बुद्ध का तो कसूर हो नहीं सकता हां अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और कि तो उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही कह दिया सीधा सीधा कह दिया नग्न कह दिया भारत के पांडित के वस्त्रों से न पहनाए और मैं कहता हूं अच्छा किया कि न पहनाए भारत ने माना या न माना लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से चेष्टा में कोई कमी नहीं की भारत को जगाने का जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया न उसके पहले किसी ने किया था न उनके बाद किसी ने किया और मैं तुमसे कहता हूं सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर बुद्ध की असफलता में भी राम कृष्ण की सफलता से कहीं ज्यादा मूल्य बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण है पहला कारण तो भारत के पंडित पुरोहित उनका जाल पुराना है कोई दस हजार साल पुराना है और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और परोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती उनके मंदिर भूमि साथ होने लगते उसकी चोट में उनके सास उखड़ने लगते उसकी चोट में लोग जागने लगते और देखने लगते कि पंडित तो केवल दुकानदार व्यवसायी शोषक उसकी मौजूदगी में साफ दिखाई पड़ने लगता है कि पंडित तो केवल बासी बातें दोहरा रहा है तोते की तरह दोहरा रहा है क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में तुलना हो सकती पंडित बुद्ध जैसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते असंभव है उनके न्यस्त स्वार्थ इसके विपरीत है और दुनिया में पंडितों और पुरोहितों का इतना बड़ा जाल और इतना लंबा जाल और कहीं नहीं ये भारत का दुर्भाग्य क्या सारा जाल इतना प्राचीन हो चुका है को उसे तोड़ना मुश्किल होता है वो हमारे रग रेशे में समा गया है कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे बस न तुमने वेद देखा है न तुमने वेद पढ़ा है न वेद से तुम्हें कुछ लेना देना लेकिन कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे बस झगड़ा खड़ा हुआ तुम सुनने को आराजी नहीं भारत में आज भी लोग कहे चले जाते हैं कि वेद ईश्वरीय ईश्वर ने रचा है बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती पढ़े लिखे लोग सुशिक्षित लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग भी यही मूर्तपूर्ण बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचा है और जरा वेद को कहीं से भी तो उलट कर देख लो तो तुम्हें साफ हो जाएगा कि ये बातें ईश्वर ने कैसी रची होंगी हर वेद की रिचाओं का जो अध्याय है उसके पहले ही ऋषि का नाम दिया हुआ है कि किस ऋषि के ये सूत्र और उन सूत्रों से जाहिर होता है कि वो मनुष्यों के रचे हुए कोई ब्राह्मण कह रहा है कि इस साल हे देवता मेरे खेत में अच्छी तरह वर्षा करना मैं खूब दान दक्षिणा दूंगा यज्ञ करूंगा तुम्हें खूब सोमरस पिलाऊंगा अब जरा सोचो क्या ये भगवान लिखेगा भगवान का खेत और मेरे खेत में वर्षा ठीक से कर देना ये तो किसी आदमी की ही बात हो सकती है ये तो इतनी साफ है कि किसी बच्चे को भी समझाने की जरूरत नहीं और मामला यहीं खत्म नहीं होता मेरे खेत में ज्यादा वर्षा करना और पड़ोसी के खेत में वर्षा हो ना तो चढ़ोत्री खूब चढ़ाऊंगा ये तो और भी बात बिगड़ गई ये तो मानवीय भी ना रही अमानवीय हो गई और मेरी गऊ के थन में दूध बढ़ जाए और पड़ोसी की गऊ के थन का दूध बिल्कुल सूख ही जाए ये ईश्वर कहेगा ईश्वर का कौन पड़ोसी सब गऊ उसकी सब भूमि गोपाल की सारी भूमि उसकी कौन सी मेरी हो कौन सी तेरी वहां भी मेरा तेरा चल रहा है तो बुद्ध ने यही कहा कि वेद कोई ईश्वरी शास्त्र नहीं है कोई शास्त्र ईश्वरी नहीं सब शास्त्र आदमियों ने रचे और आदमियों में कई तरह के आदमी कुछ तो आरिफों में रचे हैं जिन्होंने जाना शायद वहां कुछ शक्ति की दूर की ध्वनि सुनाई भी पड़ जाए मगर ये गऊ के थनों में दूध बढ़ जाए इसकी प्रार्थना करने वाले लोग आरिफ नहीं हो सकते ये मेरे खेत में ज्यादा वर्षा हो जाए और पड़ोसी के खेत में ज्यादा वर्षा ना हो ये आरिफ नहीं हो सकते बुल्ले शाह ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता कबीर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते बुद्ध ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते बुद्ध ने तो अपने शिष्यों को कहा कि तुम जब ध्यान करो और ध्यान में जब तुम आनंदित हो उठो तो ध्यान की पूर्णा होती हमेशा इस बात से करना कि मेरे ध्यान से जो भी आनंद मुझे मिला है समस्त प्राणियों में बढ़ जाए समस्त प्राणियों में बेसर्त बढ़ जाए मेरा ही ना रह जाए क्योंकि जो मेरा रहेगा तो मर जाएगा और जो सब में बट गया तो बच जाएगा बांटने से बढ़ता है रोकने से घटता है एक आदमी ने बुद्ध से जाके कहा था कि आप कहते हैं तो करूंगा इतनी भर आज्ञा चाहता हूं कि मेरा जो पड़ोसी बहुत दुष्ट उसको छोड़कर मैं कह सकता हूं कि सबको मिल जाए मुझे जो आनंद मिल रहा है ध्यान से पड़ोसी को छोड़कर सारे जगत को मिल जाए पशुओं को पक्षियों को पौधों को पहाड़ों को जिसको कहो मगर यह मुझसे ना हो सकेगा कि इस दुष्ट को मिल जाए इसको भर छोड़ने की आज्ञा दे, दे। बुद्ध ने कहो उसके छोड़ने में ही सब गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैं वही मन तो बदलना चाहता हूं जो दोस्ती और दुश्मनी की भाषा में सोचता है जो अपने और पराए की भाषा में सोचता है जो मैं और तू के भेद में सोचता है उस पड़ोसी को तो पहले मिले फिर और सबको मिले ऐसा तू ध्यान करना ध्यान जब आए और आनंद जगे तो कहना पहले मेरे पड़ोसी को मिल जाए और फिर सबको पड़ोसी को पहले मिलने चाहिए पड़ोसी है तेरे से आनंद की धारा बहेगी तो पहले तो उसी को छुएगी फिर औरों को छुएगी फिर दूर चांद तारों को छुएगी और तू कहता पड़ोसी को ही न मिले तो फिर धारा बहेगी ही कैसे यही अड़चन आ जाएगी यही पत्थर पड़ जाएगा वेदन जो कुछ कहा है वो आदमी की कामनाएं हैं आदमी की वासनाएं बुद्ध ने कहा कि वेद मनुष्य कृत है और वो भी बहुत साधारण मनुष्य द्वारा निर्मित है जिनकी कोई महत्वपूर्ण बातें भी नहीं कहीं कभार भूल चूक से कोई वेद में सूत्र मिल जाता है जो प्रशंसा के योग्य एक प्रतिशत इससे ज्यादा नहीं निन्यानबे प्रतिशत तो कूड़ा कचरा है इस बात को सुनते ही पंडित नाराज हो गए और पंडितों का पूरा का पूरा जो आयोजन था सारे जगत को ग्रसित किए हुए उसने बुद्ध के खिलाफ जिहाद छेड़ दी इसलिए बुद्ध को सुना नहीं जा सका शायद मुझे भी नहीं सुना जा सकेगा कोशिश करूंगा कोशिश कर रहा हूं मगर मुझे इसकी बहुत फिक्र भी नहीं और बुद्ध को भी इसकी बहुत फिक्र थी ऐसा मत मान जो सुन सकते हैं वो सुन लेंगे जिनके काम का है उन्हें मिल जाएगा जिनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता है वे पी लेंगे और बुद्धुओं के लिए क्या किया जा सकता है फिर वो भारतीय हों या गैर भारतीय हो बुद्धू तो बुद्ध और इस देश में बुद्धों की लंबी परंपरा है लंबी श्रृंखला है भारत जैसे मरना ही भूल गया है और क्योंकि मरना भूल गया इसलिए में रह गई मरना भूल गया इसलिए पुनरुजीवित होना भी भूल गया बूढ़ों को मरना चाहिए ताकि बच्चे जी सके इस देश में बूढ़े जिंदा हैं इसलिए बच्चे तो पैदा ही नहीं हो पाते या है। होते हैं तो बूढ़े ही पैदा होते फिर भारत कहने को आस्तिक है लेकिन वस्तुतः आस्तिक नहीं नास्तिक है क्योंकि तुम्हारा सारा धर्म नकार पर खड़ा है यह छोड़ो यह छोड़ो यह छोड़ो यह नकार है संसार असत्य है माया है छोड़ो घरग्रस्ती माया है छोड़ो भागो ये जो भगोड़ापन है यह नकार है और जहां नकार है वहां नास्तिकता है तो हमारी आस्तिकता ऊपर से ओडी हुई राम नाम चदरिया है भीतर कुछ और चल रहा है बाहर हम कुछ और ओढ़े बैठे हुए बुद्ध ने हमारी चदरिया छीन ली और कहा कि पहले अपनी असलियत देखो क्योंकि असलियत में ही क्रांति हो सकती है। पहले अपने जीवन का सत्य समझो तो ही तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती और अगर उस सत्य को नहीं देखा तो तुम थोथे आस्तिक बने रहोगे मगर गहरे में तो तुम नास्तिक ही रहोगे असली आस्तिक होने के पहले व्यक्ति को नास्तिकता की अग्नि से गुजरना पड़ता है जिसने नहीं कहना ही नहीं सीखा वो क्या खाक कहेगा उसकी हां में बल नहीं होगा उसकी हां नपुंसक होगी बुद्ध ने नास्तिकता से गुजरने का पाठ दिया बजाय इसके कि भारत उनके पाठ को सीखता भारत ने ना उन्ही को नास्तिक करार दे दिया मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पहले नास्तिक नास्तिकता की तलवार से काट डालो सारे अंधविश्वास सब पाखंड गिरा दो सब जंजीरें, तोड़ दो सब अंधकार और जब नास्तिकता से तुम सब सफाई कर चुको तो फिर तुम बीज बो देना फूलों के उनसे जो फूल खिलेंगे वे आस्तिकता के होंगे जैसे कोई बगीचा बनाता है तो पहले पत्थर साफ करता है जमीन गोड़ता है जड़ें निकालता है घास पात उखाड़ता है ये नास्तिकता का काम और फिर बीज बोता है फिर फूल आते हैं वसंत आता है क्या उसका गिला कीजिए क्या उसका गिला कीजिए उसे प्यार ही कब था वो एहद फरमोस वफादार ही कब था उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था हम डूब गए हम डूब गए जागती रातों के बबर में हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके लेकिन लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले इस आख मिचोली से इस आंख मिचोली से वो बेजार ही कब था मशहूर जमाना है कपिल मशहूर जमाना है कपिल उनकी उड़ाने वो दाम में मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था तुम ठीक कहते हो क्या मेरी बात भी प्रदेश के लोग ही समझ पाएंगे देश परदेश का मैं तो कुछ फासला नहीं करता है। जिसकी प्यास होगी वो समझ पाएगा आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छूले मैं तो आवाज दे रहा हूं जिसको छू सकती उसी को छूएगी आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छूले इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था ये भारत तो जमाने हो गए तब से अंधविश्वासों में जी रहा है इसने सत्य की खोज तो कब से बंद कर दी पुकार तो मैं दूंगा आवाज तो मैं दूंगा दे रहा हूं लेकिन उनको ही सुनाई पड़ेगी जो सुनने को राजी इतना ही करो कि दरवाजा खुला रखो कम से कम तुम तो सुनो जगन्नाथ महतो औरों की फिक्र छोडो क्योंकि तुम्हारे और दूसरे प्रश्न भी हैं उनसे जाहिर होता है कि तुमको भी सुनाई नहीं पड़ रहा तुम्हारे दूसरे प्रश्न भी हैं जिनसे साबित होता है कि ये प्रश्न तुमने अपने ही बाबत पूछा नाम भारतीयों का ले रहे दिल दर्द की शिद्दत से खूंगसता व पारा इस शहर में फिरता है एक वैसी आवारा शायर है कि आशिक है जोगी है कि बंजारा दरवाजा खुला रखना सीने से घटा उठे आंखों से झड़ी बरसे सागुन का नहीं बादल जो चार घड़ी बरसे बरखा है ये बादों की बरसे तो बड़ी बरसे दरवाजा खुला रखना आंखों में तो एक आलम आंखों में तो दुनिया है होठों पे मगर मोहरे मुंह से नहीं कहना है किस चीज को खो बैठा क्या ढूंढने निकला है दरवाजा खुला रखना हाँ थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी हाथ थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी साजन है तेरा साजन अब तुझसे तो क्या चोरी ये जिसकी मुनादी है बस्ती में तेरी गोरी दरवाजा खुला रखना शिकवों को उठा रखना आंखों को बिछा रखना एक दिया दरीचे की चौखट पर तो जला रखना मायूस न फिर जाए हाँ पास बफा रखना दरवाजा खुला रखना दरवाजा खुला रखना आज इतना